चार सार प्रियत शब्द के रूपों को बोलना एक लाइन प्रथम लाइन बोलो प्रियत शब्द प्रथम भी होती एक एक भी बोलना और एक लाइन वाले बोलो प्रथम भी होती किसको आता है ए जोर से बोलो कोई नहीं आता दूसरे लाइन वाले बोलो कौन नहीं? किसने बोला अच्छा और कोई नहीं अब आर... है आता नहीं पैतृविसर्ग नहीं तो विसर्ग है नहीं पता नहीं बोलो नहीं हो सकता है ऐसे सब में मिलकर बोलो दो चार पांच कोई बोलेंगे तो हो जाएगा प्रियत्री प्रिय हाँ संबोधन इत संबोधन द्वितिया बोलो प्रियत्रिम प्रिय त्रिणा हाँ प्रिय त्रिना ब्याह किसने बताया फिर बोलो प्रिय त्रिना फिर ब्याह किसने बताया हैं किसने बोले हाथ उठाओ फिर बोलो तृतीया बोलो क्या प्रियत्री मिलकर करके आगे नहीं मिलते चतु पंचमी बोलो तो। प्रियत्रे नहीं विसर्ग हे प्रियत्रे है बोलो प्रियत्र फिर बोलो प्रियत्रे क्या प्रियत्र फिर बोलो आगे शब्द है शब्द क्या शब्द दिव दि का अर्थ दो है दि नित्य क्या होगा द्विवचनाथ द्वि के आगे शो आएगा और आएगा त्यदी नाम एसा मकारो विभक्त दिपर्यता नामे वेष्टि सत्तर में कितने पद है दो है द्वितीय पद क्या है अह प्रथम पद तेदादी नाम षष्टी बहुचन तेदादि नाम तेदादि नाम में प्रातिपदी क्या है, है? क्या बोलते त्रि? क्या है तेदादी तेदादि का प्रथमा एक में क्या बनेगा तेदादि संबोधन में हे तेदादि हाँ इसका रूप बोलो तेदादि हे इति प्रथम हाँ हे तेदादे तेदादि दी कोई बोलते तदादी हाँ चतुर्थ बोलो तदादि बोलते बोलो हाँ चतुर्थी पंचमी बोलो ना दोलो हम्म हा तदादि हो जाता है ते अभ्यास करो तेदादि तेदादिया तदादी हाँ तेदादि तदादि बनेगा अलग ये तेदादी है तेजादी नाम अहम ऐसा क्या क्या अर्थ है तेदादि नाम तेजा दि को अकारो विभक्तो विभक्त पर में हो तो तेदादि को अ जाएगा त्यद क्या शब्द है द्वि द्वि के आगे औ विभक्ति है किस सूत्र से हैं? हाँ संद्या है ना अभी विभक्ति सूत्र से विभक्ति संज्ञान पर लगेगा तेदादि नाम त्यादादि त्यादा को क्या शब्द है अभी द्वि द्वि शब्द को हो जाएगा अ पूरा द्वि को हटा करके अ होना चाहिए किंतु अलोंत्य यहाँ लगे अलंत्य यह केवल शुद्धि उपास में लगता है यहाँ भी अलोन्त लगेगा अलोन्त परिभाषा नहीं लगे तो पूरा द्वि को हटा करके अ हो जाएगा अलोन्त परिभाषा लगने से द्वि के इकार को होगा अ प्रातिवोधिक क्या हो जाएगा दो आगे कौ क्या है औ दो क्या कर औने पर क्या सत्य लगे प्रथम है पूरा प्राप्त नहीं प्राप्त है क्या निश्चित कौन करेगा हैं ना आदिची आदिची है दीर्घ नहीं होगा तो वृद्धि रची दउ बन जाएगा ओ और दोनों और भाई में क्या लग लगे सतोर कुछ तो लग गया हाँ सुपिचर तेदादि नाम ऑ होने के बाद सुपिचर से दीर्घ हो जाएगा द्वाभ्याम तीन बार बन जाएगा दो अगर ओ से क्या सोता लगेगा ओ सीचर से दो के आकार को हो जाएगा ए फिर सोता लगेगा क्या रूप बनेगा द्वाय। द्वाय। द्वाय। हो हो और दहुजन क्या बनेगा हाँ क्या रूप बना बोलो दउनी दौ क्या बनेगा दउ में आगे अवे दउ क्या बोलो दस में क्या बनेगा दही द्व यो हो दो नहीं द्व द्व अगर यो हो अलग अलग बोलना द्व बोलो प्रियो हो द्वा द्व द्व यो हो, दौ दौ। दौ यो हो। दौ दौ। हाँ अभ्यास करो जिनको नहीं आता है द्व यो हो क्या बोलना क्या बोलना द्व अलग करके यो हो अलग करना नहीं तो इसे बोलते बोलते दयो हो जाता है वह छूट जाता है अब वह को बोलेंगे तो उधर यह छूट जाएगा <laughs> क्या बोलेंगे दो हो भ्याम में क्या बनेगा अव में क्या बनेगा दो दि शब्द हो गया दी पर्यंता नाम ए बेष्टि भारती कार कहते हैं जो तेदादिनामह सूत्र लगेगा दि तक लगेगा दी के आगे कोई शब्द है तेदादि में क्या है यस्मद स्मद अस्मद भवतु किम वहाँ तेदादिनामह लगेगा नहीं लगे तेदादि में कितने शब्द है बताओ क्या क्या बोलो त्याद इतने इतने तक कल ये किले सूत्र है त्यत से लेकर द्वि तक आगे यद अस्मद भवतु किम वहाँ त्यदिना सूत्र नहीं लगेगा हाँ द्विपर्यंता नाम एवी इसमें कितने पद हैं में एक साथ लेखन से एक पद नहीं होता है द्विपर्यंता नाम एवं इष्टी तीन पद है द्विपर्यंता नाम षष्ठी भोजने आगे हे पपी है पपी शब्द है लोकमिति पपी पा धातु से या पे के द्वे चैसे ई प्रत्यय होता है बन, उनाद्वियद बनता है पा से द्वित्व होकर के पा पा ई प्रत्यय होगा और कित होने से आकार का लोप हो जाता है पा पा ई ये उनादि सूत्र या या प्यो हो कि द्वे च क्या भारतीय का मालूम है भारतीय नहीं उनादि सूत्र या प्यो हो कि द्वे या अरु पा पा दो धातु या पा या प्यो हो कि द्वेच ई प्रत्यय होता है और ई प्रत्यय कित हो जाता है और ये ये सूत्र द्वित्व भी कर देता है पा पाई धातु है पा पा रक्षण है पा पा अगर ई पहले पूर्व पा की अभ्यास संज्ञा है पूर्व पूर्वाभ्यास रस्व अभ्यास में क्या हो जाएगा प हो गया रस्व होने के बाद प पा ई पा के आकार को लोप करने के लिए की तो होने के कारण आतो लोप इटिच आलोप हो जाने पर पाप अगर मिल जाएगा पपी पपी हो गया प्रातिपदिका पाति लोकम इति पपी पपी क्या क्या सु आएगा सु को लोप करने के लिए क्या सूत्र है हल क्या विद्युर्ख्या हलंत है ज्ञत है ज्ञत नहीं ज्ञत नहीं ई प्रत्यंगी नहीं ज्ञंत नहीं है इसलिए लोप नहीं होगा सु को रुत्विसर्ग हो गया पपी ही प्रथम आये को शनि क्या बनेगा पपी।, पपी ही सूर्य है भगवान पपी पाति लोक मिली पपी पपी का अर्थ हो गया सूर्य पाप प्रातिवेदिका क्या है पपी, पपी अगर अव आएगा पपी अगर अव होने पर यहाँ प्रथम पुरुष प्राप्त है उसको निषेध करेगा पहले सूत्र आया दीर्घा जोशी से यहाँ तो दे दिया स्मरण के लिए नहीं तो पहले सूत्र आ गया है दीर्घा जोशी निषेध होने पर पापी अगर ओ फिर वहाँ बुधेज लग जाएगी सूत्र लग गया हैं ब्रद्रेज क्यों नहीं लग गया पहले अवनन नहीं इसलिए इको निच यण करो पापी अगर ओ याण कर दो क्या होगा पप्यऊ जस में भी अर्ण कर दो सीधा दीर्घा जस निश्चित हो जाएगा क्या बनेगा पप्य संबोधन में सुकालोप नहीं होगा रस्व नहीं है पपी ही हे पप्यौ है पप्य हो आने पर पप्य अगर आम अमी पूर्व लगेगा उसको निषेध करने के लिए कोई सूत्र है नहीं उनसे अमीपूर्व हो पुरा क्या होगा दीर्घ पूर्व रूप पपीम क्या बनेगा ओ में पप्यो औस में, में पुरोसन दीर्घ होगा हैं संदेह है ना प्रथमे हो पुरोसन हो जाएगा निषेध करने वाले कोई सूत्र नहीं है किंतु यहाँ तत्पात छो न पुंसी लगेगा या नहीं लगेगा लगे लगेगा लगे हाँ क्या रूप बनेगा पपीन, पपी। तृतीया में क्या बनेगा अगर आटा आ यान कर दो पपिया कुछ काम नहीं इंगे में पपी, पपी। और पपि खे आत्पर्स नहीं लगे हैं, खत आत्पर्स जैसे सख्त सौदे में लगा नहीं लगे, गा? लगे गा? क्यों नहीं लगता है हाँ ख और त्योह हो यहाँ तो प्यो है वो तो ख्या कहा प्यो कहा क्या की? इसलिए क्या बनेगा पपी अगर घसी में पप्य हो पप्य हो उसमें पप्यो हो आम होने पर नूट किस सूत्र से होगा हर्ष हर्ष ना हृसो रस्व है क्या नदी है आप है नूट होगा पप्य आम एक चीज कर दो क्या बनेगा पप्याम सप्तम तो पपिया कर सूत्र लगेगा कोई नहीं सूत्र लगेगा हाँ अकस्मण दीर्घ एक नहीं लगेगा क्यों लग जाएगा एकोणसी को बात करके अकस्माण दीर्घ एक के स्थान नहीं देख रहा अकस्मा दीर्घ होगा क्या बनेगा पपी अकस्वाणी दीर्घ होगा पपी अगर उसमें पप्यो हो सप्तमी बहुवचन में आदेश प्रत्यु लग गया हाँ रूप बनना है ठीक करके पपी ही बोलो पपी ही पप्यो पप्य तो फिर बोलो नहीं नहीं फिर बोलो, तो बोलो।, बोलो इसको एक वचन में विसर्ग स उन्होंने नहीं बोला विसर्ग के साथ बोलो पपी पप्यौट प्रथम संबोधन में हे पपी पपी किसने पप्या बताएँ फिर वोलो पप्या लेके न नुट आम आने पर नुट नहीं हुआ क्योंकि ह्रस्व नहीं है गौ तो सवर्ण दीर्घ घी पर रहते किशो त्रवर्ण दीर्घ पपी से हो गया एवं बात प्रमिया देतम प्रमी मिते बात प्रमी शब्द है क्या शब्द है वात प्रमी बात प्रमी नहीं बोलना है वात प्रमी क्या शब्द पपी जैसे बनेगा रूप बोलना पड़ेगा वात वात ही। नहीं फिर प्रमी बात प्रमी क्या फिर बोलो बात प्रमीम, वात प्रमी प्रम्यौ उधर भ किसने कर दिया फिर बोलो बात प्रम्या सौ हो गया फिर बोलो चतुर्थी पंचमी वात प्रम्य एक शब्द है बहु श्रेयसी शब्द क्या शब्द है प्रसस््य शब्द है प्रसस््य मतलब प्रसस्त आचार्य के अर्थ में प्रसस््य के आगे तरब दिवचन विभज्य उप पते तरब यसन प्रत्यय होगा तो प्रसस् तर अर्थ होगा प्रसस्त तर के लिए प्रसस््य को सर आदेश हो जाता है यह में श्रेयस बनता है श्रेयस का पुल्लिंग में बनेगा श्रेयान नप से बनेगा श्रेय स्त्रीलिंग में बनता है श्रेयसी श्रेयान मतलब प्रसस््य तर श्रेयसी प्रसस््य अच्छे अच्छे के लिए श्रेयान श्रेय ऐसे शब्द प्रयोग होता है श्रेयश्च प्रिय श्रेय हे मुख्य प्रेय भोग ऐसे श्रुति में भी आया श्रेयसी शब्द है कल्याणतरा कल्याण करने वाली श्रेयसी कल्याण करने वाली श्रेयसी विद्या भी हो किसकी कि स्त्री पत्नी भी हो कल्याणकारिणी कोई हो तो श्रेयसी शब्द स्त्री के लिए भी प्रयोग करते श्रेयसी कल्याणकारिणी जिसकी श्रेयसी बहुत है बहु शब्द की स्त्रीलिंग में बनता है बहवी बहुवचन हो जाए तो बहव्य श्रेयस्य एक व्यक्ति के पास जैसे बहुत गौ है बहबह गावो यस्य इसी प्रकार श्रेयस्य बह्य श्रेयस्यस य होता है बहवी जस श्रेयस जस ऐसे अनेक मन पदार्थ सूत्र से समास हो जाता है बहुअग्रे श्रेयसी शब्द बहु, बहु श्रेयसी जिसके जिसकी बहुत तो कल्याणकारिणी स्त्री है पुरुष हो गया श्रेयसी विग्रह दे दिया पुस्तक में बहु श्रेयसो यस्य श्रेयसो कहाँ का रूप मालूम है ष्ठी भी या प्रथम भी होती प्रथमा षठी नहीं श्रेयस्ो प्रथम बहुवचन बहुवचने हाँ एक चहुवचने श्रेयसी का श्रेयस और बह्य एकोचने बहुवचनेव्य श्रेयसो बहु श्रेयसी की पुष्य पुष्श्रेयसी बहुश्रेयसी है अभी प्रथम आयकवच में रूप बनेगा बहुश्रेयसी सी के आगे सू का गियंत है श्रेयसी शब्द हल्ञाभ्यो दीर्घात श्रुति से अप्रुतहल लोप हो जाएगा बहुश्रेयसी प्रथम आयकवचन है आगे संबोधन बनने के लिए पहले इसकी नदी संज्ञा करने के लिए सूत्र है यु स्त्रिया नदी तीन पद है यू अलग है स्त्री आख्य अलग है नदी अलग यू ई और उ रहेगा यौन हो जाएगा तो यू बनेगा यू के आगे औ आने पर औ को लोप हो गया अविभूति का प्रयोग हो गया अथवा पूर्व सामने दीर्घ कर देंगे तो यू बनेगा प्रथमा द्विवचन कहीं विभूति का लोप हो जाता है छंदोवत सूत्राणी भवनती ऐसे होने से अभिभक्ति का निर्देश भी होता है नहीं तो प्रथम पुर्वसन हो जाएगा प्रथम पुरस् दीर्घ को दीर्घा जसीचय निषेध करना चाहिए किंतु वो वैदिक छंदोवत सूत्राणी भवन थी सूत्र में ऐसे वेद में जैसे प्रयोग होता है ऐसे निर्देश हुआ तो प्रथमा द्विवचन हो गया यो अव का लोप हो गया समझ लो सुपांशु लुक सूत्र है लूक हो गया स्त्री आख्याक्या द्विवचन स्त्रीया क्यों नदी स्त्रीआे कारण से नित्य स्त्रीलिंग हो और ई शब्द के अंत में ई और उ विशेषण होने से ईद उदंत ई दंत हो अथवा उदंत अंत में ई हो अथवा उ हो दीर्घ नित्य स्त्रीलिंग हो तो उसकी क्या संज्ञा होगी नदी संज्ञा होगी गंगा शब्द की नदी संज्ञा होगी या नहीं कारण नहीं वह कारांत है नहीं तो गंगा शब्द की नदी संज्ञा नहीं होगी यमुना की नदी संज्ञा होगी और नर्मदा की नदी संज्ञा होगी कृष्णा नदी संज्ञा होगी नहीं होगी स्थली शब्द है क्या शब्द स्थली स्थलभाग है स्थली ई कारांत है उसकी नदी संज्ञा हो जाती है प्रभु स्वातंत्रपन्न यदिछति करो तथा पानी ने न नदी गंगा यमुनाच स्थली नदी पानी महर्षि के दृष्ट उनकी दृष्टि से उनके मत में गंगा नदी नहीं है यमुना भी नदी नहीं है पानी ने न न नदी गंगा पानी महर्षि गंगा और यमुना को नदी नहीं कहेंगे नदी किसको कहेंगे स्थली जहाँ पानी नहीं हो स्थल भागे पानी ने नदी गंगा यमुना नाच स्थली नदी स्थली है नदी युस््र्या क्यू नदी से नदी संज्ञा हो जाएगी किसकी स्थली शब्द की ये स्वतंत्र है प्रभु स्वातंत्र यदि यदि चति करोती तद स्वतंत्र स्वातंत्र को प्राप्त होने पर जो इच्छा करते वही करते परमात्मा ऐसे करते महर्षि भी ऐसे होते हैं ऐसे संज्ञा सूत्र बनाए नदी संज्ञा जिसके द्वारा प्रसिद्ध गंगा यमुना इनकी नदी संज्ञा नहीं होती है बहुश्रेयसी शब्द श्रेयसी शब्द है ई कारांत है नित्य स्त्रीलिंग है उसकी नदी संज्ञा तो हो जाएगी किंतु बहु शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है पुल्लिंग है।, है बहु तो यहाँ किस नदी संज्ञा होगी इसलिए कहा भारतीय कार्य कहते प्रथम लिंग ग्रहणंच यद्यपि बहु श्रेयस में यहाँ बह बहुत श्रेयस पुरुष हो गया बहु श्रेयसी श्रेयसी शब्द यहाँ गौण हो गया तो भी प्रथम लिंग ग्रहण से प्रथम लिंग का ग्रहण हो जाएगा पहले श्रेयसी शब्द स्त्रीलिंग था यहाँ गौण होने पर भी स्त्रीलिंग मान करके इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी वही आगे कहा पूर्वम स्त्रिया उपसर्जन पहले स्त्रियाख्य जो स्त्रीलिंग शब्द था श्रेयसी समास पर उपसर्जन गौण हो गया अन्य प्रधान होता है अन्य पदार्थ लंबम उदरम यस्य स लंबोदर गौणेश प्रधान हो गए पेट नहीं पीतम अम्बरमय य पीतांबर भगवान विष्णु हो गए पीतवस्त्र पीत नहीं गौण हो जाता है अन्य पदार्थ प्रधान है तो बहुश्रेयसी कोई पुरुष हो गया श्रेयसी शब्द गौण हो गया तो स्त्री आख्य श्रेयस शब्द स्त्रीलिंगता था हो गया होने पर भी नदी तम वक्तव्यम ये भारतीय कार्य के मते के अनुसार अभी नदी संज्ञा हो जाएगी बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा होने पर सु हो जाएगा हैं नदी संज्ञा के साथ सुलोप का कोई संबंध है फल ज्ञाभ्य दीर्घा तो नदी से मतलब नहीं ज्ञान तो होने के कारण सुख हो गया है किंतु संबोधन में ये सूत्र लगेगा अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व अम्बार्थ नद्यो ष्टी दिवोचन है ह्रस्व होगा अम्बार्थ का हो शब्द अम्बा माता के लिए अम्बा अक्का अल्लाह आदि शब्द है अम्बार्थक शब्द हो अथवा नदी शब्द हो संबुद्धि में ह्रस्व हो जाएगा संबोधन प्रथम आयु वचन आएगा हो जाएगा ह्रस्व हो जाएगा ह्रस्व होने पर एस्वाद सम्बुद्धे सु का लोप हो जाएगा क्या रूप बनेगा ए भव उसके बाद गीत विभत्ति में गे घसी गि गी। गीत विभति कितने है? वहाँ ये सूत्र लगेगा आन, आन नद्या आन में टॉ था आठ आठ आट को नौ के से हो जाएगा ना उन्नासी उन्नासी आन नद्या नद्या आठ नद्यंतात् परेशान गीता माडागम नदी संज्ञा किस सूत्र से होगी गीत भी होती है गीत क्यों हुआ गकार ईत होने से उसको कहते हैं गीत गे गसी गि गस गकार गी। गीत संज्ञा किसूत्र से लसक कत बोलो सब किस गीत संज्ञा गकार होने से इसको कहेंगे गीत गीत कौन हुआ गे गसी गतने गस। ये चारों स्थान में लगेगा आठ आगम हो जाएगा गीताम आठ आगम आठ आगम हो जाएगा आठ में टकार इित संज्ञा है किस सूत्र से टित अच्छा। होने के कारण सूत्र लगेगा अच्छा। आद्यंतों टकितो गीत में गे को आठ आगम होगा तो एक पहले आ जाएगा आ एक पहले क्या रहेगा आ घसीग में कहाँ रहेगा आश के पहले आ आग। आ होने पर सूत्र लगेगा आठ आठ चि पर वृद्धि एकादेश आठ के आगे कोई भी सरोवर न आ जाए तो वृद्धि एकादेश हो जाएगा आठ में आ केवल आ ने आठ का आ आठ के आगे अच पर रहते दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगी होगा वृद्धि तो आ अगर ए आ ए के स्थान पर वृद्धि आई तो आई हो गया प्रत्यय प्रातिपति क्या है बहुत सी अगर ऐ कोण सी अण कर दो क्या मानेगा बहुत श्रेय स्य ग में बहुत सी शब्द है आगे गिंघस का रहेगा अस गीत है आठ आगम होगा किस सूत्र से हाँ सबको मालूम नहीं होता है क्या सूत्र क्या आगम करेगा सूत्र से आठ होगा क्या आद्या hey, के लिए हाँ आर नद्या आठ क्या क्या सूत्र क्या आगम होगा आठ आगम होने पर क्या सूत्र लगेगा क्या सूत्र आठ आगम होगा किस सूत्र से उसके बाद क्या सूत्र लगेगा तो प्रत्येक क्या हो जाएगा आई नहीं अब क्या है आह आ क्या कर सक अस आ गया आई कैसे होगा आ अगर अस आठस से वृद्धि होने पर क्या होगा आहा ऐसा को विसर्ग हो जाएगा प्रातिपद क्या है बहुत श्रेयसी अगर आ यण कर दो बहुत श्रेयस्या क्या बनेगा बहुत श्रेय सिया कितने बार बनेगा दो लिखा है दो नंबर दिया है दो पुस्तक में दो नहीं तो दो लिख दो दो बार बनेगा बहुत से ऐसी अग्रे आम है बहुत से ऐसी क्या है? क्या है आम होने पर नूट करना रस्व है ना? नदी है हाँ रस्ट नूट।, नूट होने पर बहुत से ऐसी अग्रे क्या है नूट होने के बाद ना। <laughs> नामी चूत्र प्राप्त नामी सूत्र प्राप्त है ना नहीं प्राप्त है प्राप्त है दीर्घ को दीर्घ कर देगा नाम ही सूष बहुश्रेयसी नाम क्या बनेगा नाम हाँ सप्तमी भी आने पर बहुश्रेय आ रही ये सप्तमी में हाँ सूत्र लगेगा गे राम नद्यान्नी बे हे आम गी को आम होता है दो पद हो गया गेह सट्यंत आम प्रथमांत हो गया नद्यामने पंचमी बहुचने नद्यंता दावंता शब्दा परस्यंगे राम ये वाक्य में कितने पद बताओ आठ है आठ कितने हाथ उठाओ अच्छा प्रौढ़ विद्यार्थी आठ नहीं कितने आठ है आठ है बोलो कैसे आठ हैं पहला है नद्यंता आगे आगे नी अलग नहीं निशब्दात च कितना हो गया चार हो गया आगे कितने हाँ सात हैं गे राम नद्या नदी आ पौरि नदी आपनी आपके पकार को हो गया किस तरह मैसे नद्यामी बेह नदी आप शब्द से पर गी को हो जाएगा आम यहाँ क्या है नदी है? नदी, है? नदी होने के कारण घी को हो जाएगा आम घी को क्या होगा और आटा गम होगा नद्या आटा गम होगा आटा से वृद्धि हो जाएगी प्रत्येक क्या हो जाएगा आम आम हो गया क्या प्रातिपद बहुत से ऐसे अग्रे आम रस्व नद्या पनूट प्राप्त है नहीं बहुत से ऐसे अग्रे आम अंगी आम होने के बाद यहाँ आठ नद्या से आठ भी प्राप्त है ह्रस्वद्या पुनूट से नूट भी प्राप्त है हृस्व नद्या पुनूट का देखो अष्ट नंबर संख्या देखो सात एक कौन है नोट को घी को आम हो गया पहले घी को आम हो गया आम है नस्व नद्या पर नोट से नोट प्राप्त है प्राप्त है नोट आम को नोट प्राप्त है ना नहीं तो उसके बाद करेगा आ नद्या संख्या में तो नहीं पहले आता है हैसव हाँ ये अंतरंग होता आ नद्या वो, वो, आगे आएगा अल्पापेक्षम अंतरंगम ह्रस्व नद्याप नूट क्या है प्रातिपदिक प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलने पर ही प्रकृति ह्रस्व नदी नदी आपसे पर होगा नूट होगा और आठ आद्या जो कहता है गीत को ही आठ होता है वो भी नद्यनता पर है नद्यनता परेशान गीताम आडागम गीत के लिए आठ होगा अच्छा ये हाँ गलत क्या हुआ कितने था हर्षद्या पर नोट हाँ ठीक है सामने है ये आद्या कौन से कितने हैं सात हाँ पर कौन है हाँ इसे ये लग जाएगा विप्रतिषेधे परम कार्य आर नद्या अन्यत्र प्राप्त होता है जैसे बहुत से बना आर लगा नहीं लगा लगा वहाँ हर्षण नद्यापनूट प्राप्त था है नहीं हरी नाम रामा नाम हर्ष नद्यापनूट हुआ था वहाँ आर प्राप्त था देखो अन्यत्र लब्धावकाश हो एकत्र हो गया इसको कहते विप्रतिषेध क्या कहते हैं विप्रतिषेधे तुल्य बल विरोधे दोनों का बल विरुद्ध तुल्य हो बल बलविरुद्ध तुल्य कैसे होगा अन्यत्र, अन्यत्र लब्ध अवकाश यो हो आनद्या चरितार्थ कहाँ हो गया <coughs> बहुत से श्या बहुत से श्ययी आनद्या लगा वहाँ नूट प्राप्त है, है? हरिनाम रामायण में नूट हो गया वहाँ आद्या प्राप्त था और यहाँ एक स्थान में आने पर बहुत से ऐसे अग्र आम घी को आम होने के बाद दोनों प्राप्त है क्या क्या प्राप्त है रस्व नद्या पर नोट आन दोनों प्राप्त है तो क्या सूत्र लगेगा विप्रतिषेध है परम कार्य पर कौन है इसलिए आठ होगा नोट नहीं होकर क्या होगा आठ आठ होने पर आम को आठ हुआ फिर आठस वृद्धि वृद्धि पर क्या बना आ, आम फिर बना आम को आठ आगम कर वृद्धि करो फिर आम फिर फिर प्राप्त हो जाएगा जाएगी हर्षणोद्यापनूट प्राप्त है ना नहीं पहले हृष्णोद्यापन रुट भी प्राप्त था उसको बाध करके आठ तो हो गया आठ से वृद्धि कर लो फिर हर्षणोद्यापनुट आता है लगने के लिए उसके लिए विप्रति सकृत कह तो विप्रतिषेध यद बाधितम तद एव एक बार प्राप्त होकर जो बाधित हो गया तद बाधितमेव फिर नहीं होगा दोनों एक साथ प्राप्त हो गए थे आ नद्या ह्रस्व नद्या विप्रतिषेध में जो एक बार बाधित हो गया कौन बाधित हो गया तो बाधितमेव आगे नोट नहीं होगा गतो गतिषेध यदि बाधितम तद बाधितमेव सकृत ग्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधित में वो जो बाधित है वो बाधित ही होगा फिर आगे प्राप्त नहीं लगेगा सकृत तो एक बार प्राप्त होने पर जो बाधित हो गया फिर बाधित आगे फिर आठ आगम होने के बाद और फिर नूट नहीं होगा इसलिए बहुत श्रेय से अग्रे आम यौ हो जाएगा बन जाएगा बहुत श्रेय से आम बन जाएगा ये सम्बुद्धि में एक रूप बना और गीत में अलग बना बाकी शेषम पपी बत पपी शब्द ऐसे बनता है बहुत शेष शब्द ऐसे बनता है तैयार करके आना ओम नेता